भारतीय दर्शन न्याय दर्शन ज्ञान और प्रमाण ऊपर कहा गया है कि पदार्थों के ज्ञान से निश्रेष की प्राप्ति होती है अब यहाँ विचार करना है कि ज्ञान किसे कहते हैं और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है न्याय शास्त्र में ज्ञान जीवात्मा का विशेष गुण है चक्षु रसना, घ्राण त्वक तथा स्रोत्र इन पाँचों इंद्रियों के द्वारा एवं मनस की सहायता से आत्मा में ज्ञान उत्पन्न होता है यह ज्ञान आत्मा का आगंतुक धर्म है स्वाभाविक नहीं ज्ञान दो प्रकार का है स्मरण रूप तथा अनुभव रूप किसी वस्तु का जब अनुभव रूप ज्ञान होता है तो वह तीन क्षणों के बाद नष्ट हो जाता है परंतु इस ज्ञान का एक संस्कार आत्मा पर अंकित हो जाता है प्रत्येक ज्ञान का पृथक पृथक संस्कार होता है ज्ञान के तारतम्य के अनुसार कोई संस्कार दृढ़ और तीक्ष्ण होता है और कोई चंचल तथा मंद किंतु एक भी संस्कार नष्ट नहीं होता पुनः कालांतर में या दूसरे जन्म में सादृश्य दर्शन आदि अनेक कारणों से वे संस्कार क्रमशः उद्बुद्ध होते हैं और स्मरण रूप में पुनः उसी मनुष्य की आत्मा में उपस्थित हो जाते हैं यही स्मरण रूप ज्ञान है इस ज्ञान में ज्ञात वस्तु का ही पुनः ज्ञान होता है अतएव न्यायमत में इसे प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान नहीं कहते स्मृति से भिन्न ज्ञानेंद्रिय तथा वस्तु के संयोग से साक्षात या परंपरा रूप में जो ज्ञान उत्पन्न हो उसे अनुभव ज्ञान कहते हैं इसे ही प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान कहते हैं जैसी वस्तु हो उसे उसी प्रकार जानना यथार्थ ज्ञान है अर्थात घट को घट ही जानना सर्प को सर्प ही जानना यथार्थ ज्ञान है जो वस्तु जिस प्रकार की हो उसे उस रूप में न जानना या उसे दूसरे रूप में जानना अयथार्थ ज्ञान है जैसे अंधकार में रस्सी को सर्प जानना या सीपी को चांदी समझना शरीर को आत्मा समझना ये सभी अयथार्थ ज्ञान है न्यायमत में संशय विपरीत ज्ञान तथा तर्क इन तीनों को अयथार्थ ज्ञान माना है अर्थात इन तीनों से निश्चित ज्ञान नहीं होता जो निश्चित ज्ञान हो वही यथार्थ ज्ञान या परमा है यथार्थ अनुभव चार प्रकार के होते हैं प्रत्यक्ष अनुमिति उपमिति तथा शब्द यहाँ इन चारों का संक्षेप में विवरण देना आवश्यक है इन चारों ज्ञानों को उत्पन्न करने में सबसे अधिक जो साधक हो वह प्रमाण कहा जाता है